ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ तृतीय अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है तृतीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार की सार का पहले हम लोग उच्चारण कर ले तथा अर्थानुसंधान करें फिर भाष्य को देखेंगे प्रतीके अहम दृष्टिस्ती नवा ब्रह्मा विवेदत जीव प्रतीको ब्रह्म द्वारा दृष्टिश्य प्रतिकोपाक हाब्रमक्यवीक्षण अवीक्षणे तो भिन्नवात्स्ह योग्यता तो उपनिषदों में ब्रह्म भी है, भी है। तो मन, मनो ब्रह्मित आकाशो ब्रह्मत्युपासित इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित जो मनादि प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि है यानी ब्रह्म दृष्टि से संस्कारित तो मनादि की उपासना बताई जा रही है उपास्य से वहां पर मनादि प्रतीक हैं। उनमें ब्रह्म दृष्टि की जा रही है तो ये जो मनादि प्रतीक हैं इनमें अहं दृष्टि उपासक को करनी चाहिए या अपने से भिन्न ही प्रतीक को समझ करके उपासक उसमें केवल ब्रह्म दृष्टि करेगा अहं नहीं करेगा ये संशय है पूर्व में बताया कि ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण करें पूर्व वैदिक शिष्ट लोग तो मय के रूप में ही ब्रह्म का ग्रहण किए हुए हैं और अपने शिष्यों को कराए हुए भी हैं तो जैसे ब्रह्म में अहन पूर्व अधिकरण ने बताई ऐसे प्रतीक में भी क्या अहं दृष्टि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये संशय यहां पर बताया कि प्रतीके अहं दृष्टि वतीके न का अर्थ है तो पूर्व पक्ष हैं प्रती के अह दृष्टि ऋष्यते प्रतीक में अहं दृष्टि अभीष्ट है कहा कि प्रतीक में अहं कैसे होगी तो कहते इस प्रकार होगी अहं दृष्टि के लिए दो बातें होनी चाहिए या तो जिसमें अहं दृष्टि करनी है उसका आत्मरूप से अनुभव हो रहा हो या तो आत्मा से अभेद किसी न किसी प्रमाण से सिद्ध होता हो तो अहम दृष्टि की जा सकती है दोनों का एकत्व तो सिद्ध हो तब तो अहम पदार्थ तो उपासक है अहम तो दृष्टि करने का अर्थ है उपासक आत्मदृष्टि करेगा मैं दृष्टि करेगा तो दृष्टि करने वाला उपासक और प्रतीक इन दोनों का एकत्व तो यदि सिद्ध हो जाए तब जिस प्रतीक में अहं संभव हो सकती है जैसे ब्रह्म और जीव का तत्वशादी प्रमाणों से एकत्व सिद्ध है इसलिए तत्पदार्थ ब्रह्म में अहं करने के लिए पूर्व में कहा ऐसे प्रतीक के साथ उपासक का एकत्व प्रमाण से निश्चित हो जाए तब बन सकती हैं आहंद्रिष्टी। है प्रतीक में अहं दृष्टि और पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि प्रतीके अहं दृष्टि से प्रतीक में अहं दृष्टि अभीष्ट है तो प्रतीक में अहं दृष्टि की अभिष्टता के लिए प्रतीक और उपासक का अभेद एकत्व तो बताना पड़ेगा ना तो कहा कि प्रतीक और जीव यानी उपासक इन दोनों का सीधा सीधा तो अभेद नहीं है दोनों में भेद है लेकिन दोनों का मूल स्वरूप जो है ब्रह्म तद द्वारा तो दोनों का एक तत्व है शास्त तत्वमशादी शास्त्र जीव को ब्रह्म रूप बता रहा है का मतलब जीवाभिन्न ब्रह्म है तत्वमशादी प्रमाण से निश्चित है और उस जीवाभिन्न ब्रह्म का विकार बताया जा रहा है कार्य बताया जा रहा है उपनिषद वाक्यों के द्वारा ही मन आदि को मन आदि सारा जगत ब्रह्म का कार्य है तो यहाँ उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो प्रतीक है मन आदित्य नाम आदि ये सब के सब ब्रह्म के विकार हैं कार्य है और कार्य का अपने कारण के साथ अभेद होता है ब्रह्म दृष्टि द्वारा क्या होगा अहम दृष्टि इष्ट है अविष्ट है ये पूर्व पक्षी ने कहा अब सिद्धांती बताते हैं कि नास्ति अहम दृष्टि योग्यता यानी प्रतीक अहम दृष्टि योग्यता नास्ति ऐसा नहीं करना प्रतीक में अहम दृष्टि की योग्यता नहीं है ब्रह्म में अहम दृष्टि की योग्यता है इसलिए ब्रह्म उपासना तो अहंग्र उपासना होगी और प्रतीकों की उपासना अहंग्र उपासना न होकर भेद दृष्टि से होगी कहा ऐसा क्यों प्रतीक में अहंग्रह दृष्टि की योग्यता क्यों नहीं है की योग्यता का योग्यता भाव का हेतु क्या है तो हेतु बताते हैं प्रतीकत्व उपासकत्व हानिर् ब्रह्म ऐक्य विक्षणे यदि प्रतीक को ब्रह्म रूप देखना है तो फिर प्रतीकों का यानी का जो उनका अपना विकारात्मक रूप है उनका अपना अपना नाम रूप विशेष उसे छोड़कर के ही कारण से अभिन्न देखा जा सकता है सुवर्ण के आभूषण कुंडल ग्रह में एक को उनका जो आकार प्रकार है उससे दृष्टि हटा करके केवल सुवर्ण तत्वाकार देखते हैं तब ऐक होता है स्वर्ण के साथ उनके नाम रूप का बात करके उस समय उन्हें किरीट और कुंडल नहीं कहा जा सका स्वर्ण नहीं अपागत अग्नि अग्नित्वम त्रीणी रूपानी इत्यव सत्यम जैसे कहा जाता है ऐसे अपाघात तेजस्व तेजस्व सत्यम ये रहेगा ब्रह्म ही तो प्रतीकों का फिर प्रतीक जो अपना अपना नाम रूप है उसका बात करके केवल ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं तो ऐक्य होगा उस समय फिर मनादी प्रतीको में प्रतिकत्व तो नहीं रहेगा तो ब्रह्म ही हो गए तो फिर अहं दृष्टि योगी होगा ब्रह्म होने के कारण अहं दृष्टि हो रही है उसमें उस समय प्रतीकत्व तो नहीं है ऐसे उपासक को भी ब्रह्म से अभिन्न जब देखते हैं तो फिर उसमें उपासकत्व तो नहीं रहेगा उपासना क्रिया कर्तृत्व रूप धर्म विशेष का बाध किए बिना जब वो विधान होता है उस समय प्रति उपासना के विधान काल में उपासकत्व का बाध किए बिना ही विधान हो रहा है और तत्वमशादी वाक्य जब उपदेश करते हैं तो उस समय आदि का बाध करके केवल ब्रह्म का उपाधि से अहंता को हटा करके ब्रह्म में ही अहंता को स्थापित किया जाता है वह अंग्र उपासना है ऐसा यहाँ उपासकत्व का बाध किए बिना ब्रह्म ऐक्य संभव नहीं है जीव भाव का बाध करके ब्रह्म ऐक्य है इसलिए कहते हैं कि उपासकत्व हानिर और प्रतिकत्व हानिर ब्रह्म ऐक्य वीक्षण तो जैसे किरीट और कुंडल का स्वर्णत्व रूपेण ग्रहण करते हैं उस समय किरीटत्व की और कुंडलत्व की हानि होती है त्याग किया जाता तब उसे स्वर्ण रूप देखा जाता है स्वर्ण से अभिन्न देखते हैं तो जब फिर उपासक अहं करने वाला ही नहीं रहा और जिसमें अहं करनी है वो प्रतीक ही नहीं रहा तो फिर वो प्रतीक में अहं दृष्टि रूप उपासना नहीं बनेगी और कहते हैं यदि अविक्षणे यानी ब्रह्म ऐक्य अविक्षणे प्रतीक और उपासक को ब्रह्म से अभिन्न नहीं ग्रहण करता है नहीं देखते हैं का ब्रह्म रूप से तो कहते हैं भिन्नत्वात दोनों। फिर भिन्नवात और कुंडल के तरह आपस में भिन्न होंगे उपासक भिन्न है प्रतीक भिन्न है एक नहीं है तो अं दृष्टि नहीं रहेगी फिर तो अविक्षणे यानी ब्रह्म ऐक्य अवीक्षण तू प्रती उपास, उपासको हो भिन्नवात ऐसा लगाना प्रतीक और उपासक आपस में भिन्न होने से अहन दृष्टि की योग्यता प्रतीक में नहीं मानी जाएगी ये हुआ बदले तो नहीं। हाँ, तो तो हाँ। वो अपने आप को शिव भूतवाकार का अर्थ है पहले कि तुम पदार्थ की जो उपाधि है उससे अलग कर लें वह यजन है मय के रूप में ग्रहण ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम जैसे ज्ञान यज्ञ है वैसा वो ये है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मीर तो सब ब्रह्म दृष्टि ही उनका सबका जो अपना अपना रूप है उसको बाधित करके ब्रह्म दृष्टि सब ने सबका ब्रह्म दृष्टि से ग्रहण वहां पर भी वो हवन हो रहा है ना ब्रह्म यज्ञ हो रहा वैसा हुआ शिव भूतवा भूतवाने हाँ तो आगे हैं टीका को देखिए या तो भाष्य को देखिए पहले फिर देखते हैं टीका तो मनो ब्रह्म इति अध्यात्मम अथ अधिदवतम आकाशो ब्रह्मेती तथा आदित्यो ब्रह्म इति आदेश स यो नाम ब्रह्मस्ते संश तो पहले विषय बताया बतायात तो इस वाक्य के द्वारा मन रूप प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि का विधान किया जा रहा है आकाशो ब्रह्म उपासित तो इस वाक्य के द्वारा आकाश रूप प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि का विधान हो रहा है आदित्यो ब्रह्म द्वारा आदित्य का से विधान हो रहा है आदित्य में ब्रह्म दृष्टि का विधान हो रहा है ये सब प्रतीक है मन आकाश आदित्य और स यो नाम ब्रह्मित्य उपास्य इत्यादि के द्वारा नामादि प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि का विधान हो रहा तो ये सब प्रतीक हैं, प्रतीक उपासनाए है प्रतीक उपासना का विधान करने वाले वाक्यों की विधेयता जो प्रतीक उपासनाएं हैं वे यहाँ की विषय हैं, और इसके विषय में संशय बताया जा रहा है प्रतीक उपासना के विषय में जो संशय होता है तो ासन संशय क्या संशय है कि किम अपि आत्मग्रह कर्तव्य वा तो तेज यानी मना प्रतीकोपासन मनादि प्रतीकों की ब्रह्म दृष्टि से उपासना इन वाक्यों के द्वारा जो विही है तो उन मनादी प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि से संस्कृत मनादी प्रतीकों में अहंदृष्टि उपासक करें अथवा ब्रह्म दृष्टि से संस्कृत मनादी में ब्रह्म दृष्टि न करें अहं अहंदृष्टि न करें यह संशय है संशय का हेतु बता रहे हैं टीकाकार उभय ध्यान संभव संशया टीका में पहला वाक्य है कि था ध्यान तो था तो उभय था यानी भेदे और अहंतया ध्यान संभव होने से यहां पर संशय हो रहा है ध्यान दो प्रकार का है मय के रूप में भी और ईदंग के रूप में भी टीकाकार पूर्वपक्ष यहाँ पर पूर्व अधिकरणस्थ सिद्धांत को दृष्टांत बना करके प्रारंभ हो रहा है ये बता रहे हैं इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बनेगी वो आगे टीकाकर कह रहे हैं कि यथा ब्रह्मणी अभेद सत्वात अहंग्रह उत्त एवं प्रतिकेशु ब्रह्म विकार ब्रह्मविकारतया जीवा भिन्न ब्रह्मा जीवाभिन्न जीवा जीवाभेद सत्वेन अहंग्रह कार्य दृष्टानतेन पूर्वपक्ष तो सिद्धांतियों ने पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को बताते हुए ये कहा था कि प्रत्येक जीव का ब्रह्म के साथ अभेद होने से उपनिषद प्रमाण से अभेद निश्चित होने से ब्रह्म में अहंग्रह करना चाहिए ग्रह शब्द का अर्थ है दृष्टि करनी चाहिए अहंग्रह उत्त पूर्वाधिकरण में सिद्धांतियों ने यह बताया तो ये तो हुआ दृष्टांत ऐसे कहते हैं दार्टान्त में भी प्रतीकों का यदि जीव के साथ अभेद सिद्ध हो जाए जैसे ब्रह्म का ब्रह्म के साथ जीवों का अभेद ऐसे प्रतीकों के साथ भी किसी प्रकार से जीवों का अभेद निश्चित हो जाए तो फिर प्रतीकों का भी अहं दृष्टि से चिंतन हो सकता है अहन दृष्टि के चिंतन का प्रयोजक है चिंतनीय का चिंतन के साथ अभेद होना चाहिए अभेद सिद्ध हो जाए प्रमाण से तो जीवों का ब्रह्म के साथ तत्त्वमशादी प्रमाणों से अभेद है इसलिए ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन बताया जैसे ऐसे ही प्रतिकों के साथ भी यदि जीवों का अभेद किसी प्रकार से सिद्ध हो जाए तो प्रतिकों में भी अहं दृष्टि ब्रह्म में अहं दृष्टि के तरह की जा सकती है ये दार्टान्त बता रहा है। तो कहते एवं प्रतीकेशु अपि ब्रह्म विकार तया, विकारतयानी प्रतीकेशु अपि का अन्वय है जीवा भेद सत्वेन। जीवाभेद सत्वे नतीको के साथ भी जीव का अभेद होने से प्रतिक और जीव का भी अभेद है जैसे जीव ब्रह्म का अभेद है तो कहा वो जीव ब्रह्म का अभेद तो तत्वशादी शब्द प्रमाण से निश्चित है प्रतीकों का और जीव का अभेद किस प्रमाण से निश्चित होगा तो युक्ति से निश्चित हो जाएगा इसलिए वो युक्ति बता रहे हैं पूर्व पक्षी कि ब्रह्म विकारतयानी प्रतीक ब्रह्म का कार्य है विकार शब्द का अर्थ है कार्य तो ब्रह्म विकारतयानी ब्रह्म का कार्य होने से कौन प्रतीक मनादि जो प्रतीक हैं वे ब्रह्म के विकार होने से कार्य कारण से अभिन्न होता है तो मनादि प्रतीक ब्रह्म के कार्य होने से ब्रह्म से अभिन्न होंगे तो ब्रह्म विकार तैया और जीव से अभिन्न है ब्रह्म जो मनादि प्रतीकों का कारणभूत ब्रह्म है वह आप लोग कहते हैं कि जीव से अभिन्न है इसलिए जीवाभिन्न जो ब्रह्म उसी का विकार मनादि प्रतीक होने से जीवाभिन्न ब्रह्म से अभिन्न हो जाएंगे तो ब्रह्म द्वारा दोनों एक है इस अभिप्राय से करे कि जीवा जीवाभिन्न ब्रह्मा भिन्नवात जीवा भेद न तो जीव के साथ भी प्रतिकों का अभेद हो जाएगा इसलिए प्रतीकेशु अहंग्रह कार्य ऐसा अनुय करना प्रतीकेशु अपि अहंग्रह कार्य तो जैसे ब्रह्म में अहंग्रह कार्य है कर्तव्य है ऐसे प्रतीकों में प्रतीक में भी अहम दृष्टि हो सकती है तो ब्रह्मण श्रुतिषु आत्म प्रसिद्ध तत्सत्यम स आत्मा इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्मा आत्मा के रूप में प्रसिद्ध है और प्रतीका निकार ब्रह्म आत्मोपत्ति तो जो मनादि प्रतीक हैं, ये भी ब्रह्म के कार्य हैं, इसलिए अपने कारण ब्रह्मात्मक ही हैं। मिट्टी का कार्य घड़ा जैसे मृदात्मक है ऐसे ब्रह्म का कार्य मनादि विकार भी ब्रह्म रूप है और वह ब्रह्म आत्मरूप है इस प्रकार यह ब्रह्म द्वारा उपासक और प्रतीक इन दोनों का अभेद सिद्ध होता है एकत्व तो सिद्ध होता है तो उपास्य और उपासक का किसी प्रमाण से एकत्व तो निश्चित हो तो अहंग्रह हो जाता है अहं दृष्टि वहां पर की जाती है तो इस क्रम से प्रतीक और उपासक में भी एकत्व तो निश्चित होने से प्रतीकों में भी ह दृष्टि इष्ट है ये पूर्व पक्ष हुआ एवं प्राप्ते वाक्य है सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण एवं प्राप्त उससे पहले टीका में दो वाक्य हैं इनको देखिए है। अत्र नाम प्रतीक अहंग्र उपास्थित सिद्धांत विशेष सिद्धि फलम तो अत्र अत्रि पूर्वपक्ष पूर्व पक्ष का परामर्शक तो पूर्व पक्ष के मत में प्रतिक उपासनाएं और अहंग्रह उपासनाए समान हो जाएगी अविशेष का अर्थ है समान तुल्य और सिद्धांत में तो कहते हैं विशेष सिद्धि प्रतिक उपासना और अहंग्रह उपासना का भेद सिद्ध होगा ऐक्य सिद्ध नहीं होगा एक जैसी नहीं होगी सिद्धांत मत में फल होगा प्रतीक उपासना में अहं दृष्टि नहीं होगी अहंग्र उपासना में अहं दृष्टि होती है उपास्य में आगे हैं ये जो तीसरा अधिकरण है इसका भी और आने वाले दो अधिकरण चौथा और पांचवा इन तीन अधिकरणों का इस पाद के साथ संबंध बताया जा रहा है <coughs> ये अधिकरण त्रय से प्रासंगिकी पाद संगति टीका में यानी जिस अधिकरण का विचार हो रहा है इस अधिकरण को एत शब्द से लेना तीसरा अधिकरण है तो एक ते तृतीय अधिकरण आरभ्य अधिकरण त्रय तो पांचवे अधिकरण तक हो जाएंगे तीन चार पांच इन तीन अधिकरणों का पाद के साथ प्रासंगिक संबंध बन जाता है इसलिए कहा प्रासंगिकी पाद संगति ब्रह्म एक के ध्यान प्रसंगागतवात इति विवेक प्रासंगिकी संगति क्यों हो रही है तो यहां द्वितीय अधिकरण में प्रसंग चल रहा था ब्रह्म में अहन दृष्टि का हाँ, वो प्रकृत है और उस प्रकृत अर्थ के प्रसंग में आया कि ब्रह्म में जैसे अहं की जा रही है ऐसे प्रतीकों में भी अहं की जाए कि नहीं की जाए यह संशय हो रहा तो ये तीन अधिकरण प्रतीक उपासना के विषय में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर तो ब्रह्म का अहंतया ग्रहण बताना अभिष्ट है, प्रकृत है और उस प्रकृत अर्थ के प्रसंग में भेदेन ग्रहण किया जाता है जिन प्रतीकों का उन प्रतीकों की चर्चा प्रतीक उपासना की चर्चा कर की जा रही है तीन अधिकरणों में इसलिए वो प्रासंगिक अधिकरण है ये तीनों तो प्रासंगिकी संगति इन तीन अधिकरणों की पांच के साथ बनेगी तो इसलिए कहा कि ब्रह्म ऐक्य ध्यान प्रसंगागत तो भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रूम ये हुआ सिद्धांत सूत्र का अवतरण वाक्य अब सिद्धांत सूत्र का उच्चारण कर लें न प्रतीके न ही स न के नहीं स तो प्रतीके अहन दृष्टि न कार्या अहं दृष्टि पद का और कार्या पद का अध्यार करना तो ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा थी उसी के साथ न जोड़ना सिद्धांति तो की प्रतिज्ञा होगी पूर्व पक्ष कहते थे प्रती के भी कार्य दृष्टि इव। तो ब्रह्म में जैसे अहं की जाती है ऐसे प्रतीक में भी अहं की जाए ये पूर्व पक्ष है उसमें न जोड़ दिया तो प्रतीके अहं दृष्टि न कार्या सिद्धांत की प्रतिज्ञा हुई क्यों नहीं करनी चाहिए कहते हैं इसलिए नहीं करनी चाहिए कि नहीं सी स यानी उपासक कहते हैं जिसमें अहम दृष्टि उपासक करता है उसके साथ उपासक का ऐक्य बताने वाला कोई प्रमाण होना चाहिए जैसे ब्रह्म का ऐक्य बताने वाला प्रमाण है उपासक के साथ तत्वशादी वाक्य ऐसे प्रतीकों के साथ उपासक का ऐक्य बताने वाला कोई प्रमाण होना चाहिए ना यदि कहोगी प्रतीकों के साथ उपासक के ऐक्य का अनुभव होता है अनुभव सिद्ध है उपासक का प्रतीक के साथ ऐक्य अनुभव सिद्ध है तो उसका निषेध करने के लिए लिखते हैं कि नहीं स यानी उपासक हो ही यानी अस्मात कारणात मनादि प्रतीक हैं। उनको मय के रूप में अनुभव नहीं करता ऊपर से जोड़ना पड़ेगा नानुभवती न तो ही है अनुभूति का अध्ययन करना होगा तो मनादि प्रतीकों को उपासक मैं के रूप में अनुभव नहीं करता है आकाश मैं हूं ऐसा अनुभव से आकाश का और उपासक का ऐक्य सिद्ध नहीं है निश्चित नहीं है इसलिए अनुभव प्रमाण से प्रतीक उपास्य के साथ उपासक का ऐक्य होगा ये नहीं कहा जा सकता ये ही अस्मात् कारण सो यानी उपासक प्रतीका निम्त्व नान अनुभवती ऐसे लगाना मैं के रूप में यानी अपने से अभिन्नतया प्रतीकों का अनुभव नहीं करता और युक्ति से कहोगे अनुभव से नहीं युक्ति से ऐक्य है तो उसका भी निषेध किया जाता है कि युक्ति तो प्रतिकों को मानोगे ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अभिन्न और वह प्रतिकों का कारणभूत ब्रह्म जीव से अभिन्न है इसलिए जीवाभिन्न ब्रह्म विकारत्वात् प्रतीक जीव से अभिन्न है तो यह कहने के लिए जाओगे तो फिर उपासक और प्रतीक इन दोनों का स्वरूप ही नहीं रहेगा जब कार्य को कारण की दृष्टि से देखते हैं तो समय फिर कार्य कार्या नहीं रहता वो कारण रूप ही हो जाता है। तो प्रतिकार्य कार्य है उनको उपास से बताया जा रहा और उनको कारण दृष्टि से ग्रहण करेंगे तो प्रतिकत्व की हानि होगी और उपासक को ब्रह्म रूप देखेंगे तो फिर उसमें उपासना क्रिया क्रियाकर्तृत्व तो नहीं रहेगा तो उपासकत्व की हानि होगी तो फिर उपासना कहां होगी इसलिए युक्ति भी दोनों का अभेद नहीं बताती ये सब नहीं सब इससे अपेक्षित है तो भाष्य को देखिए नहीं सह इत्यादि भाष्य हाँ भाष्य को देखिए पहले कि न के इसका व्याख्यान करते भाष्यकार भगवान कि न प्रतीकेशु आत्मतिम बदनियात ते प्रतीकों में आत्मदृष्टि न करें क्यों तो नहीं स इत्यादि से हेतु बताया जा रहा हेतु बताने के लिए दो विकल्प करके पूछते हैं सिद्धांति पूर्व पक्षी को और उन दोनों विकल्पों का एक एक करके निराकरण करते हैं उसमें से प्रथम विकल्प का निराकरण करने के लिए नहीं स इत्यादि भाष्यवाक आ रहा है जो सूत्र के उत्तरार्ध का व्या प्रतीक और जीव इनका वस्तुतः अभेद होने से जीव जो उपासक है वह प्रतीकों में अहम करेगा ऐसा यदि कहना चाहेंगे तो कहते द्वितीयम अपनी असिध्या दूष तो प्रतीक और जीव का वस्तुतः अभेद सिद्ध नहीं होता अपना नाम रूप बनाए रख करके अभेद सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए जो द्वितीय हेतु है वह असिध हेत्वाभाष है उसमें असिद्धि नाम का दोष है ये कह रहे हैं कि यद पुनर ब्रह्मविकार प्रतीका नाम ब्रह्मत्व और ततच इति ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि ब्रह्म का कार्य प्रतीक होने से वे कार्य कारण रूप होता है तो मनादि प्रतीक ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म रूप है और तत्सत्यम स्व आत्मा इत्यादि श्रुति में ब्रह्म आत्मा के रूप में प्रसिद्ध है इसलिए ब्रह्मरूप प्रतीकों का उपासक के साथ अभेद सिद्ध होगा ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो कहते तद असत ये गलत है क्यों गलत है तो कहते अभाव प्रसंगात तो प्रतीक के अभाव का प्रसंग आएगा कारण रूप देखना चाहेंगे मनादि प्रतीकों को तो जैसे स्वर्ण रूप से देखते हैं तो फिर आभूषण अपने नाम रूप से नहीं रहते जिस समय स्वर्णाकार दृष्टि उनमें होती है उस समय आभूषण आकार दृष्टि नहीं होती है तो फिर प्रतीक का ही उच्छेद हो जाएगा प्रतिका भाव प्रसंग आएगा और क्यों इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि विकार स्वरूप उपमर्देना ही नामादि जातस्य से एव आश्रितं भवति विकार स्वरूप यानि कार्यात्मक जो स्वरूप है उसका उपमर्दन करके ही नामादि जो प्रतीक है उनमें उन ब्रह्मत्व ग्रहण किया जा सकता है ब्रह्म रूपता कारण रूपता मानी जा सकती है कार्य को कार्यात्मना स्थित रख करके उसे कारण रूप नहीं कहा जा सकता कारण की दृष्टि उस प्रकार नहीं हो सकती और स्वरूप मर... स्वरूपोपमर्दे नामादि नाम कुतः प्रतीकत्व तो फिर नामादि प्रतीकों का स्वरूप ही नहीं रहेगा तो फिर उनमें प्रतिकत्व तो कहां है वो तो, तो ब्रह्म हो गया और जब प्रतीक ही नहीं रहा तो फिर आत्मग्रह कैसे होगा अहन दृष्टि कैसे होगी नहीं हो सकेगी तो प्रतीकत्व कुतः वा वुत और आगे कहा जा रहा है कि उपासक भी उस समय फिर नहीं रहेगा इसकी चर्चा हम करते हैं कल। उससे पहले टीका में थोड़ा एक वाक्य इसको देखिए। यत पुनः इत्यादि के विषय में ही विकारस्य विकार से ब्रह्मणा स्वरूप ऐक्यायोग्यम प्रतीक बाधे उपास्थि विधि न सर्थ ये कहते हैं कि विकार का ब्रह्म के साथ स्वरूप ऐक्य नहीं है का मतलब विकार विकारात्मना ब्रह्म से अभिन्न नहीं है अपने नाम रूप को बनाए रख करके रूप होगा ऐसा नहीं नदी समुद्र है लेकिन अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र रूप हो सकती है नाम रूप को बनाए रख करके नहीं तो विकार से ब्रह्मा स्वरूप ऐक्य यानी मुख्य ऐक्य नहीं है इसलिए क्या करना पड़ेगा बाधे वाच्यम, तो उनका विकारात्मक जो रूप है उसका बाध करके ही ऐक्य बताना पड़ेगा और प्रतीक बाधेच तो प्रतीक का नाम रूप यदि हो जाएगा तो उपास्ती विधिर विधि फिर प्रतीक उपासना का विधान ही नहीं हो पाएगा ये अभिप्राय है वहां तक के ग्रंथ का किंच कर्तवादी इत्यादि से आगे का अवतरण लिखा जा रहा है वो चर्चा कल करेंगे